और बहुत समय से जो है जमाकुमारी से जुड़े हुए हैं और उनकी माता जी भी आई हुई है वो भी बहुत पहले से जान में जुड़ी हैं तो निश्चित तौर पर पूरा परिवार जो है इस जन्माकुमारी संस्थान से जुड़े हुए हैं और काफ़ी सेवाएं भी करते हैं और दिल्ली में रहते हुए आरोप भी सेवाएँ करते हैं दिल्ली की भी सेवाएँ करते हैं और एक सुंदर अनुभव जो है सेवाओं का और साथ में हम सुनने वाले हैं आप सभी की तरफ से आनंद भाई जी का बहुत बहुत स्वागत है शांति और और मैं चाहूंगा कि आप दें हमारे सभी को और साथ साथ ही आपकी शिक्षा कहां पर कैसे आपने प्रोफेशन अपनाया आत्मा का नाम आनंद भाई है मेरा लौकिक नाम धनीश कुमार गुप्ता है ये बाबा ने मेरा नाम दिया है आनंद भाई।, भाई तो जैसा कि नाम वैसा ही काम आनंद भाई के नाम के हिसाब से आनंद ही आनंद देते रहते हैं सबको आनंद में उड़ते रहते हैं बाबा ने पंख लगा रखे हैं फरिश्ता बना रखा है तो बाबा उड़ाता है और हम उड़ते चले जाते हैं मैं बेसिकली विश्वासनगर से हूँ और प्रदर्शनी विहार क्लास करता हूँ हर महीने मतलब हर रोज सुबह पाँच बजे से लेके कर साढ़े सात बजे तक हमारे यहाँ पर छः बजे से सात बजे क्लास होती है हम मतलब डेली सुबह मेरा बिना नागा क्रमबद्ध पाँच बजे से साढ़े सात बजे तक और फिर शाम को नुमा शाम पाँच बजे से लेकर के साढ़े सात बजे तक अमृत वेला ढाई बजे से सुबह पाँच बजे तक अपने घर पे फिर पाँच बजे से आश्रम ये मेरा सिस्टम चल रहा है मैंने तीन बातें गांठ बांध रखी हैं अमृत मुरली और नुमाशाम ये कभी मिस नहीं करना और बाबा जैसे जैसे इंस्टीट्यूशन देता रहता है वैसे वैसे मैं श्रीमद् के अकॉर्डिंग चलता रहता हूँ अभी बाबा ने मेरे को चार पॉइंट बता रखे हैं वो मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहूँगा जो सबको बहुत अच्छा लगेगा बाबा ने चार पॉइंट दे रखे हैं पहला हर बात में हर समय सुबह सुबह चार संकल्प लेने बाबा मेरा है बाबा मेरा है। बाबा मेरे लिए आया है दूसरा बाबा मेरे लिए आया है तीसरा पाबा के सर्व गुण सर्व शक्तियाँ सब खजाने मेरे अंदर समा गए हैं और हजारों बुझाओं वाले शिव बाबा का हाथ मेरे सर पे है तो मैं निश्चिंत आत्मा हूँ निडर आत्मा निर्भयात्मा निराकार आत्मा निरंकार आत्मा निर्विकार आत्म। जब ये करते हैं तो हमारे सारे कपाट खुल जाते हैं इतना आनंद आता है इतना आनंद आता है बाबा बिल्कुल लाइट कर देता है और सुनने वालों को भी जब वो करेंगे इस चीज को तो आनंद की एक अलग ही मस्ती है। मस्ती <laughs> ये शॉर्ट शब्दों में अपना परिचय दिया है और बाबा से मिलन का आनंद का एक बहुती, बहुती, बहुती, बहुत बहुत बहुत ही ही अच्छा अनुभव है मैं जी जैसे आपका जो परिचय हुआ हुआ वो कैसे और ऐसी क्या बात है जो अभी तक आपको इस मार्ग में बनाए रखा परिचय ऐसा हुआ भाई जी मेरे ये करोना आया था एक्चुअल में मेरी युगल जो है वो 2007 से चलती है और मदर जो है ये काफ़ी टाइम पहले जुड़ी थी तो फिर बीच में सरकम के कारण ये इनका कनेक्शन टूट गया फिर मेरी युगल जो है वो 2007 से हम कंटिन्यूसली वो जा रही हैं मतलब जहाँ जा रही थी मैं नहीं चलता था मैं ज़्यादा वो नहीं था कनेक्टेड नहीं था मैं तो अपने बच्चे था। पालना था। <laughs> उसी चीज़ में था परिवार में था और दूसरा क्या है कि मतलब सारे सरुगुण संपन्न थे पान खाना मतलब सब चीज़ों में थे 2021 में जब ये नोटबंदी हुई नोटबंदी के बाद करोना आया करोना में हमारे व्यापार के पैसे काफी डूब गए मर गए हाँ। आदमी मर गए तो तगाजे किससे करेंगे भी भी। तो हमें भी देने थे लोग भागों के पैसे तो हम भी टूट गए हाँ। <laughs> अब हमारे युगल ने जो है कहा कि भई तुमने सब चीज करके देखी अब तुम यहाँ भी चल के देखो तो दिलशाद गार्डन हमने कोर्स किया जी दिलशाद गार्डन इंदिरा दीदी के यहाँ पर नीता बहन जी ने हमें कोर्स कराया कोर्स करा जी सात दिन का कोर्स हमने एक महीने में करा एक महीने में यू करा कि एक ही पॉइंट क्लियर करने क्योंकि हमारा दोस्तों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि पति पत्नी भाई बहन हो जाते हैं इस विषय को हमने दीदी से बिल्कुल डीपली पूछा क्लियर करा पूछा नहीं क्लियर करा पूछना तो एक अलग बात होती है जिसे हम जिसे आज हम सौ आदमी को समझा सकते हैं एक लाइन में खड़े हो करके कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसका मीनिंग क्या है वो तो एक आगे की कहानी हो जाएगी तो अब वहाँ पे एक महीने में कोर्स किया फिर इंदिरा दीदी से मिले उस दिन तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई जी आप कुछ खाते हैं गुटका उठका खाते हैं अब भाई हमने शुरू से साफ बोला हाँ जी गुटखा नहीं पान खाते हैं अब छोड़ दिया दिया है है थोड़ा कम कर परंतु खाते रहे और कुछ पीते भी हैं मैंने कहा दीदी पीते भी है झूठ <laughs> नहीं तो बोलना चाहिए जो बात है साफ बात है तो उन्होंने कहा कि जी कल से मत आना अरे मैंने कि ये क्या हुआ भाई देखो कोई बुला पहले तो हम जा रहे हैं यही बड़ी बात थी फिर उसके बाद वो मना कर दिया उन्होंने ये और बड़ी बात हो गई अब ये हमारी युगल जो है पीछे पड़ी रही कि नहीं जी चलना है फिर ये ढूंढ डांड के प्रदर्शनी विहार से मंजू दीदी का पता लगा इनको ये कृष्णा नगर में थी दीदी पहले बहुत अच्छा इन्होंने ज्ञान सुनाते थे आते थे तो वहाँ जाना शुरू हुआ जी वो दीदी वाकई बहुत अच्छी है उन्होंने ऐसी अलग जगाई ऐसा बाबा के प्रति प्रेम जगाया मतलब ऐसे वो लगता चला गया, गया। कनेक्शन एकदम हाई पावर मोबाइल में जो है ना वो सारे नेटवर्क खड़े होने लगे <laughs> तो फिर मतलब स्पीड डाटा मिल, मिल गया तो फिर बस वो उसी में चलते रहे फिर सेवाओं में हर जगह जहाँ भी मौका मिला वहाँ जाने लगे फिर सब सेंटरों में सेवा करने जाने लगा मंजुला बहन जो जैसे जौन दीदी जहाँ जैसे कह हमारी दीदी कहीं रोकते नहीं टोकते नहीं वो कहते हैं ये वैसे तो रुकेंगे नहीं <laughs> उन्हें भी पता था ये भैया जो हैं सब सेवाओं में मैं ओआरसी से भी कोई सेवा मिलती वहाँ भी सेवा करने के लिए चला जाता माउंट आबू में कोई सेवा मिलती माउंट आबू में आ जाता तो बाबा जहां जहाँ ले जाता गया मैं जाता चला गया मैंने हाजी का पार्ट अदा किया हाजी के जो भी कोई कहता हाँ जी हाँ जी हाँ जी बस मुझे कुछ नहीं दिखा सिर्फ बाबा बाबा बाबा और कुछ नहीं दिखाई देता फील भी ऐसे ही होता है हर समय बाबा मेरे साथ है बाबा की सर्व गुण सर्वशक्तियाँ एकदम बाबा कहते न सारी शक्तियाँ आने लगती हैं एकदम करंट सा दौड़ने लगता है सुबह उठने का ये साधन है कि डेढ़ बजे पता नहीं कहाँ से कमर में करंट आ जाता है अपने आप आंख खुल जाती है आपने बताया आपका कुमार से और किस तरह की चीज़ें आपके साथ हुई वो भी आपने और जैसे लिए आपको ज्ञान समझ में आने लगा तो दौड़ना शुरू कर तो साथ जैसे खाने, पीने बात हो रहे थी, वो छूटते तो चले गए भाई जी वो सारे जो है न आप हाँ। देखो जो आप चार शराबियों के साथ बैठेंगे तो पांचवी गिलास आपके हाथ में होगा और चार सत्संगियों के साथ बैठेंगे तो पांचवी अच्छी बात आपके मुख से निकलेगी तो वो लोग अपने आप हटते चले गए धीरे धीरे अपने आप उनसे डिटैच होते चले गए समय ही नहीं मिलता भगवान के कार्य में ही इन्वॉल्व रहता और जो व्यापार है वो सरल हो गया इजी हो गया जितना मैं उस समय कमा रहा था उतना ही अब कमा रहा हूँ परंतु वे ऑफ डायरेक्शन चेंज हो गया वो कैसे हो गया बिल्कुल ना तो दिमाग में लोड लेना पहले फोन बजते रहते थे और रहे तगाजे वो धीरे धीरे चुकता हो गए तगाजे भी जो जिनके पैसे देने थे वो धीरे धीरे खत्म भी हो गए थोड़े बहुत बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे मतलब बाबा बैठा है निश्चिंता निडरता और निर्भयता अपने आप आती चली जाती है काम करने के ऊपर अपने आप अग्रसर होता चला जाता है माइंड जो है, मुझे लगता है कि हम में हैं तो उसका असर भी पड़ता है यस। जी। तो मैं हम्म ज्ञान ज्ञान की बात सुना उसको आपने स्पष्टीकरण मिला आपको बुद्धि से ये है का अनुभव है वो ऐसा हो हैं हैं कई लोग कि में बिलीव करता हूँ भाई जी एक बार मुरली सुनकर के बहुत ज्यादा वो चढ़ा नशा नशा, नशा कह लो या कुछ भी कह लो मतलब ये चढ़ा कि जब पैसा नहीं होगा बाबा ने कहा ना खूने ना एक नदियाँ आएंगी ये होगा वो होगा तो मैंने कि चलो आज देखते हैं कि कितनी बात में निश्चिंता है कितनी मतलब बात पक्की है बाबा कह रहा है तो जरूर कोई ना कोई बात होगी तो घर से निकल गया जी मैं ओ जाने के लिए पैदल क्या आज मैं बिना पैसे के बिना मैं धारणा में तो पूरा रहता हूँ ना खाना न पानी मतलब मैं फालतू बाहर का नहीं खाता सब छूट गया उसी दिन से ही परिवर्तन पूरा आ गया 360 डिग्री का परिवर्तन था खाना पीना सब छूट गया तो अब मैं घर से जैसे बाहर मतलब चल दिया ओ आर सी चलने के लिए अब मैं पाँच सोमानों के अंदर टिका रहा मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ मैं पदमा पद्म भाग्यशाली आत्मा शिव शक्तिमान मतलब की संतान मास्टर शिव आत्मा हूँ ऐसे करके मैं पांच पवन परम पवित्र आत्मा और मतलब विघन विनाशक आत्मा मेरे रास्ते सब सहज होते जा रहे मैं पांच सोमानों में चलता चला गया तो क्या देखता हूँ थोड़ी दूर मतलब जैसे कड़कडूमा कोर्ट पहुँचा तो बस वाले ने अपने आप रोका और उसको मैंने बोला मैंने कहा भाई मेरे पास टिकट विकट के पैसे नहीं हैं तू बैठा तो बैठा नहीं तो मैं तो पैदल जा रहा हूँ ठीक है जी बोला नहीं को, चलो कोई बात नहीं बैठ जाओ अब मैं गाड़ी में जैसे बैठा तो जैसे पेन बेचने वाला पेन बेचने के लिए खड़ा हो जाता है ऐसे ही मैं भगवान से मैंने कि सब मॉडल सुनने जाया करो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाया करो वहाँ भगवान आता है इन भोली भाली दीदियों के तन में भगवान आकर के ज्ञान सुनाता है आपको सबको जाना चाहिए मैं जितने भी जने थे सबको कन्विंस करने लगा तो इससे क्या हुआ मेरी बातें सुनने लगे लोग बहुत अच्छा सबको अनुभव होने लगा उसने मुझे नेहरू प्लेस तक छोड़ा फिर नेहरू प्लेस से दूसरी बस मिल गई ऐसे ही जैसे मैंने बोला मैं ये बातें इसलिए सुना रहा हूं कि अभी जो आने का अनुभव है ना और ज्यादा बढ़िया रहा यहाँ से मैं ऐसे ही पहुंच तो गया बल्कि ढोलक वहां पे क्या हुआ कि वो प्रधानमंत्री जी का वो था मतलब यात्रा थी तो उनकी वजह से रास्ता बंद कर रखा था तो वहां से पैदल चलना पड़ा ओवरटेक तक वहाँ पे एक अपने आप ऑटोमेटिक पिकअप गाड़ी खड़ी हुई वो कह रहा जी मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही मैंने कि तेरी गाड़ी मेरे लिए रुकी हुई है देख और मैं बैठा हुआ गाड़ी स्टार्ट हो गई और उसने मुझे उसने मुझे वो इफ वो, वो मेट्रो स्टेशन है गुड़गांव इफ को पता ना क्या नाम है उस पर छोड़ा वहाँ पे एक कंटेनर खड़ा हुआ कंटेनर कह रहा भाई साहब मैं एक घंटे वो कह रहा मेरा शरीर थोड़ा भारी है ना तो वो देखे आप कहाँ जा रहे हो मैंने कहा भाई मुझे तो बिलासपुर जाना है बिलासपुर बोला जी मैं तो वहाँ जाऊँगा रिवाड़ी पता नहीं कहाँ रिवाड़ी पिवाड़ी कर कह रहा तो बोला जी मैंने कहा भाई देख लेते तेरे रस्ते में पैसे वैसे हैं नहीं बोला जी मैं एक घंटे से खड़ा हूँ पता नहीं किसका इंतजार कर रहा हूँ माल छोड़ आया हूँ और यहाँ चौक पर खड़ा हूँ मेरा आगे गाड़ी बढ़ाने का मन नहीं कर रहा मैंने मेरे लिए खड़ा है और जब उसे बोला तो बोला चलो जी भाई साहब बैठो मैं बैठ गया अब वो मैंने की भाई उसको भी ज्ञान देना है बोला जी क्या बात क्या पर मैंने कि क्या से तू दुखी लग रहा है क्या बात और भाई साहब मेरी वाइफ जो है बीमार है बहुत दिन से मैंने कि तू एक काम कर तू एक गिलास में पानी जब पिया करे जब भी सात बार बोला कर मैं परम पवित्र रात माँ हूँ मैं परम पवित्र रात माँ तेरा अगर इक्कीस दिन में फर्क पड़े तो ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाया ऐसे उसे समझाया बोला जी ठीक है मैंने नंबर नंबर नहीं लिया मैंने कि मैं क्या लूं या वो क्या लेगा अपने आप अप जाएगा आएगा जब फायदा होगा मैं तो अपना के दे करके चला गया अब भाई साहब मैं पहुंच गया जी ओआरसी वहां पहुंचा वहाँ पहुँचा ढाई तीन बजे वहां खाना ख़त्म वहां खाना खत्म भोग बाबा रूम में बैठा और देखा वहां तो वहां बस बातें शुरू हो गई बाबा से बाबा से बात हुई मैंने कि बाबा वाह मैं तो शुक्रिया के ढोल नगाड़े पीट रहा था वाह बिना पैसे के बिना पानी के बिना खाए पिए मैं आ गया वाह पर अब ये भूखा ही रखोगे क्या मुझे <laughs> यहाँ खाना खत्म हो गया अब मैं जैसे बाबा रूम से निकला तो वहाँ देखा अनिल भाई जो है पहले मैं जानता नहीं था अनिल भाई को भी मतलब क्योंकि पहले दूसरी बार होगा तो वहाँ पे देखा तो विदेशी भाई बहन हुए चार पाँच जो है उनके लिए खाना बना हुआ था वो उन्होंने कहा खाना खा लो खाना खा लो वहाँ जी खाना फर्स्ट क्लास दाल मखनी मटर पनीर और चावल और नान वाह वाह वा। पेट से उछला ही उछला ढोलू मैं तो तो वैसा खाना पुना भरपूर खा करके फिर मोर वोड़ देख कर डांस वाँस देख के अब मैंने कि चला जाए अब पैसे तो थे नहीं चले कैसे हमने सोची ऐसे ही चले जाएँगे अब भैया वो बोल गए हम के सोमान में जाना था <laughs> अब हमने तो विश्वास कर लिया ऐसी साधनों पे चले जाएंगे साधनों पे गए तो वहाँ देखा तो कोई भी ना रोके रिक्शे वाले को भैया वो, वो क्या मैंने कहा भाई पैसे नहीं है बोले पैसे नहीं तो पैदल जा अरे भाई साहब ऐसे ही मेरे से सब ट्रॉली वाले ने भी ऐसी कही क्या जब पैसे नहीं तो पैदल जा मैं पैदल पैदल अब मैं वहां से गुड़गावा मतलब वो आरसी से धोला तक पैदल पैदल आया पैतीस किलोमीटर धोला पे बस मिली अब मैंने दीदी से पूछा मैंने कि दीदी ये क्या कहानी हुई दीदी बोली भैया यहाँ से तुम गए भगवान के प्रेम में और वहां से तुम सामान कर रहे थे निस्वार्थ भावना से नहीं करे थे सामान भी डट रहे थे तो स्वार्थ से साधनों के पीछे के साधन मिल जाए साधन को ऐसे मिलते हैं मनुष्य आजकल धन धन के के पीछे पीछे भाग रहा है जा, जा रहा है है और दूर होता जा जबकि भगवान से प्रेम जाए अपने सातों आत्मा के सातों गुणों के पीछे जाए तो धन क्या सब चीज आएंगे ये मूल मंत्र लगा उस दिन से मेरा नशा और निश्चय ऐसा हो गया गजब अब आनंद ही आनंद चारों तरफ आनंद ही आनंद रहता है और फैलाता हूँ आजकल एक और चल रहा है अभी शिवरात्रि पे एक दीदी के एक प्रोग्राम में गया था तो उन्होंने बहुत अच्छा वो सुनाया वो भी शेयर करना चाहूँगा इतना अच्छी चीज है सबको करना चाहिए सबको क्या कराया आंख बंद करो आंख बंद करके हाथ ऊपर उठाओ और तीन बार सांस को ना ये देखो अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर और बाहर आते ना जब देखो यहाँ मस्तक पे ना एक लाइट चमकेगी और लाइट को ना यो कहो ऊपर ले जाओ आग ले जाके कहो बाबा बाबा आई लव यू बाबा आई लव यू आ जाओ आ जाओ और मेरे कले से लग जाओ समा जाओ बस इस चीज को फील करते रहो फील करते रहो ऐसा लगेगा बाबा हमारे अंदर समा गया है फिर आनंदी आनंद आनंद आनंद <laughs> चारों तरफ आनंद ही आनंद बिखरेगा वाह जी वाह और शुक्रिया करो बाबा का शुक्रिया का बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया आप रहा मैं हैं वज सपनों के रंगों में घुल जाए बातें चंदनी के साथ चले रातों के रास्ते हवाओं से लिखे हम दिल के पै आ से बातें हर पल में जीवन हर सांस मेरा दिल की लहरों बह जाए हम खुशी के दरिया में खो जाए हम लहर लहर प्यार लाल